श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद विश्वास के सर्वोच्च शिखर पर वे चाहे जब भी और जैसे भी पहुंचे हों पर गुरुदेव के ऊपर संपूर्ण निर्भरता उनके धर्म जीवन के प्रारंभ में ही विकसित हो गई थी इसीलिए श्री रामकृष्ण ने एक बार जब उन्हें ध्यान करने का आदेश दिया तो उनका स्पष्ट उत्तर था मैं ध्यान व्यान नहीं कर सकूँगा यही सब यदि करना होता तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी दूसरों के पास जाने से भी तो हो जाता इस पर ठाकुर ने उनके हृदय के भाव को समझते हुए कहा अच्छा जा तुझे वह सब नहीं करना होगा तू दोनों समय थोड़ा स्मरण मरण कर लेना अपनत्व बोध के कारण श्री रामकृष्ण के प्रति सुबोध का व्यवहार भी संकोच रहित था एक दिन ठाकुर ने उनसे कहा तुम्हारे मोहल्ले में महेंद्र मास्टर रहता है वह यहाँ आया करता है अच्छा आदमी है इसके पास जाना और बीच बीच में यहाँ भी आते रहना इस पर सुबोध ने स्पष्ट कह दिया कि वे उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि वे भला क्या सिखाएंगे ये यदि सिखाने के योग्य होते तो स्वयं ही ऐसी बेतुकी गृहस्थी नहीं बसाते वे संसार त्याग देते बात सुनकर ठाकुर कह उठे अरे राखाल सुन रहा है यह शैतान खो क्या कह रहा है अरे वह क्या अपनी बुद्धि से सोच कुछ कहेगा वह तो यहीं की बातें कहेगा और अंत में श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वे मास्टर महाशय के यहां गए वहां उन्होंने जो कुछ सुना उससे मुक्त होकर उन्होंने बिना किसी दुविधा के अपनी धारणा बदल दी और मास्टर महाशय की ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे उस दिन निरहंकारी मास्टर महाशय ने सब कुछ सुनकर कहा था ठीक ही तो है लोग समुद्र को जाते हैं तो कोई मटका लेकर कोई कलश लेकर और कोई लोटा लेकर जाता है सभी अपने अपने पात्रों में जल भर कर लाते हैं और उसमें से दूसरों को थोड़ा थोड़ा देते हैं पढ़ लिखकर मुझे लगा था कि दुनिया का सारा रहस्य मैंने जान लिया है पर आश्चर्य उनके साथ बात करने पर पता चला कि मेरी सारी विद्या अविद्या मात्र है जिस विद्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो अविद्या का अंधकार दूर हो वही विद्या विद्या है उनकी एक ही बात से मेरा सब कुछ बह गया मन में आया कितने असरत की बात है कि इसी विद्या पर मनुष्य को इतना घमंड है श्री रामकृष्ण के भाव की ओर आकृष्ट होने के बाद सुबोध को भावों के बीच एक ज्योति का दर्शन होने लगा पता चलने पर उनको माँ ने उन्हें सावधान कर दिया कि वे यह बात किसी को भी न बताए परंतु इसमें चिंतित होने का कोई कारण न देख सुबोध ने सहज भाव से कहा इसमें मेरा नुकसान क्या है माँ मुझे तो वह ज्योति नहीं चाहिए वरन ज्योति के मूल में जो है उन्हें मैं चाहता हूं। ठाकुर से उन्हें ईश्वर दर्शन तथा प्रार्थना के बारे में जो उद्देश्य प्राप्त हुए थे उनका उल्लेख करते हुए बाद में एक भक्तिमती शिष्य को दिनांक छः बारह 1926 सौ ईस्वी को उन्होंने पत्र में लिखा था एक बार मैंने ठाकुर से पूछा था मैं कितनी ही पुस्तकें पढ़ चुका हूँ और कितने ही लोगों से कितनी ही बातें सुन चुका हूँ क्या सचमुच देवताओं के दर्शन मिलते हैं वे बोले जैसे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं एक साथ घूमते फिरते हैं ऐसे ही दर्शन होते हैं पर हाँ ठीक ठीक हृदय से पुकारना चाहिए प्रभु को रो रो कर पुकारना पड़ता है उनसे हट करना पड़ता है जैसे छोटे बच्चे रोते पीटते माँ से किसी चीज के लिए जिद करते हैं उसी तरह पुकारना होगा मन से अन्य तरह तरह की वासनाएँ दूर कर देनी होंगी केवल मेरी माँ है और मैं हूँ यही भाव रहे अन्य अन्य विषयों पर ठाकुर के उपदेशों के बारे में उन्होंने दिनांक 22 दो 1928 के पत्र में लिखा है ठाकुर कहा करते थे जिन्हें धर्म संबंधी कुछ उपलब्धि होने वाली है उन्हें यहाँ का आचार व्यवहार भाव सब कुछ अच्छा लगेगा मैंने ठाकुर से यही सब बातें सुनी है ठाकुर यह भी कहा करते थे कि जिसका यहाँ है उसका वहाँ भी है जिसका यहाँ नहीं उसका वहाँ भी नहीं सरल हृदय सुरबोध के मन में जो भी प्रश्न उठता उसे वे निसंकोच ठाकुर से पूछ लेते और ठाकुर भी नाराज न ना होकर उपयुक्त उत्तर देते एक दिन शाम को ठाकुर के कमरे में कीर्तन जमा हुआ था अनुपम रसमाधुर्य में विभोर भक्तों का आनंद उस दिन अपूर्व हावभाव से व्यक्त हो रहा था कोई अनुभूत के आधिक्य से शुद्भु खोकर उन्मत्त के समान रो रहा था कोई आनंद में तन्मय हो हंस रहा था कोई ध्यानमग्न होकर मूर्तिवत स्तब्ध बैठा था तो कोई अर्धबाह्य दशा में भक्तों के चरणों में लौटते हुए पद धूलि ले रहा था इस कीर्तनोत्सव में सुबोध भी उपस्थित थे ऐसी भाव विवलता के बारे में उनके मन में सदा से ही संदेह था इसीलिए भक्तों के चले जाने के बाद भी वे इस विषय में प्रश्न करने के लिए बैठे ही रहे ठाकुर ने पूछा क्यों रे तू अभी तक बैठा ही है सुबोध तुरंत ही पूछ बैठे आज अभी जो कीर्तन हुआ उसमें ठीक ठीक भाव किसको हुआ था कुछ देर तक मौन रहने के बाद ठाकुर ने उत्तर दिया आज लेटो लाटू महाराज का ही ठीक ठीक भाव हुआ था बाकी सबका थोड़ा बहुत ही हुआ था